अग्निजवाला लेखक मनोज पांडे साग में तुम्हारे समय समित हूँ और तीन उक्तवाग ने दिवे दिवे दो शावस्त्र दिया व्यय नमो भर तम ऋग्वेद एक दशमलव सात इस संसार में हमेशा ही हम सब ऐसी वस्तुओं के साथ रहते हैं जो प्रायः प्रायजर और नस्वर है इसमें कौन जीवित है और कौन नहीं मृत्यु के समीप अर्थात हर व्यक्ति मृत्यु के समीप और जीवन से दूर है इसलिए ही हर व्यक्ति जीवन से बहुत प्रेम करता है और मृत्यु से नफरत करता है क्योंकि जो वस्तु हमारे पास होती है उसका उतना आदर या सम्मान नहीं करते हैं जितना कि किसी और का जो हमसे दूर रहता है जिस प्रकार से जो हमारे साथ रहता है उससे हम सब सर जाते हैं और उससे दूर जाने के लिए रास्ते तलाशते हैं और जो दूर है उसके करीब करना चाहते हैं, जैसा कि आज हम सब देख सकते है की संसार में बहुत अधिक समस्या है जिसका समाधान आज तक मानव नहीं कर पाया है यद्यपि मानव को अंतरिक्ष और मंगलवार ग्रह पर बसाने के लिए उदत हो चुका है यहाँ एक तरफ लोगों का पेट नहीं भर रहा है ना उनके पास सर छुपाने के लिए जगह है न पहनने के लिए कपड़े ही है न ही अपने इलाज कराने के लिए धन ही है वे मृत्यु की राह देख रहे हैं कि वे हाई और इस असहनीय कष्ट और पीड़ा से उनको मुक्ति मिले बहुत कम ही लोग हैं जो अंतरिक्ष में या मंगलवार पर जाने के लिए तैयार है जो ऐसे लोग हैं, उनको भी यहाँ पृथ्वी पर रहने में कष्ट महसूस हो रहा है ये कहना बहुत कठिन है की कोई यहाँ पर संतुष्ट भी है या सारे असंतुष्ट और अतृप्ति की ही आग में जल रहे हैं इन दोनों में एक बात की समानता है कि सभी भविष्य की आशा के साथ जी रहे हैं जो अभी हमारे पास है उससे तृप्त नहीं है हम कच और भविष्य में होने की कामना के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वह समय बहुत कष्टपूर्ण होता है लेकिन वह कष्ट आदमी समय के साथ भूल जाता है क्योंकि वह सभी स्मृतियाँ हमारे मन मस्तिष्क में अपना स्थान नहीं बना पाती है हमें सिर्फ वही याद रहता है जो तीन या चार साल के बाद किस्म रितियाँ होती है इसी प्रकार से, जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है या मरता है तो उसे अत्यधिक कष्ट होता है यहाँ पर जन्म भी अत्यंत कष्टपूर्ण होता है और मृत्यु भी भयानक कष्टपूर्ण होती है जो जन्म हो चुका है उसका कष्ट सह चुके हैं वह सब बीत चुका है उसको हम सब भूल चुके हैं यहाँ का ठीक है इस पर हम काम नहीं कर सकते हैं हम काम जिस पर कर सकते हैं इसकी बात यहाँ पर ये यह मंत्र कर रहा है मंत्र कह रहा है कि जो आने वाला निश्चित दुख है उससे छूटने का उपाय है उस उपाय की चर्चा ये मित्र कर रहा उसके लिए इस जीवन के आकर्षण को छोड़ना होगा ये जैसा है उसको ऐसा ही देखना होगा अभी इसके लिए कोई भविष्य नहीं है यहाँ वर्तमान में जीवन इतना आकर्षण क्यों है इसका वास्तविक स्वरूप देखने के बाद भी हम उसे स्वीकार क्यों नहीं पाते हैं हम सब हर समय मृत्यु का साक्षात्कार करते हैं जीवन तो मात्र कल्पना का नाम है इसमें जीने जैसा कुछ भी तो नहीं है ये एक दुख स्वप्न से अधिक नहीं है यहाँ तो सब कुछ झूठा है और माया के समान है इसका अहसास हमें तीज एश चालीस वर्षों के बाद होता है जब हमारा दिमाग बढ़ना बंद कर देता है जब उसको अपनी मृत्यु का आभास होता है और ये आभास उसे अधिक होता है जो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित होता है उसको ये शरीर हर पल कचोटती रहती उसको हर समय पीड़ा और कष्ट का आभास होता है तब वे हर पल मृत्यु को अपने कल देखता है वे प्रयास कर दे मगर वे उससे कभी भी दूर नहीं हो सकता है यहाँ का यही रहस्य है जो जाने का प्रयास करते हैं वे मर जाते हैं और जो मरने का प्रयास करते हैं वे यहाँ परमर हो जाते हैं उन्ही को यहाँ देवता और भगवान बनाकर पूजा जाता है ऐसी ही कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में आती है लोगों को जैसे वे दिखाई पड़ते है उनको वैसा ही मत मान लेना उनके भीतर बहुत कुछ है। एक आदमी मर जाता है हमने कहा आदमी मर गया जिस आदमी ने इस बात को यही समझकर छोड़ दिया उसके पास अंतर नहीं है गौतम बुद्ध एक महोत्सव में भाग लेने जाते थे रास्ते पर उनके रथ में उनका सार्थी था और वे थे और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा वे उन्होंने पहला बूढ़ा देखा जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उनके पिता को कहा कि ये व्यक्ति बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और या संस हो जाएगा उनके पिता ने पूछा कि मैं इसे होने से कैसे रोक सकता हूँ तो उस ज्योतिषी ने बड़ी अद्भुत बात कही थी वह समझने वाली है उस ज्योतिषी ने कहा अगर इसे सं होने ऐसी रोकना है तो इसे ऐसे मोह के मत देना जिसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए पिता बहुत हैरान हुए क्या बात हुई उनके पिता ने पूछा ज्योतिषी ने कहा इसको ऐसे मोग के मत देना कि अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए तो पिता ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हुआ क्या करेंगे उस ज्योतिषी ने कहा कि इसकी बगिया में फूल कुंभलाने के पहले अलग कर देना ये कभी कुंभलाया हुआ फूल न देख सके क्योंकि ये कुंभलाया हुआ फूल देखते ही पूछेगा क्या फूल कुंभला जाते हैं और ये पूछेगा क्या मनुष्य भी कुंभला जाते हैं और ये पूछेगा क्या मैं भी कुंभला जाऊंगा और इसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी इसके आस बूढ़े लोगों को मत आने देना अन्य था पूछेगा ये बूढ़े हो गए क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा ये कभी मृत्यु को न देखे पीले पत्ते गिरते हुए न देखे अन्यथा ये पूछेगा पीले पत्ते गिर जाते हैं क्या मनुष्य भी एक दिन पीला होकर गिर जाएगा क्या मैं गिर जाऊंगा और तब इसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी पिता ने बड़ी चेष्टा की और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, की बुद्ध के युवा होते होते तक उन्होंने पीला पत्ता नहीं देखा कुहलाया हुआ फूल नहीं देखा बूढ़िया आदमी नहीं देखा मरने की कोई खबर नहीं सुनी फिर लेकिन ये कब तक हो सकता था इस दुनिया में किसी आदमी को कैसे रोका जा सकता है कि मृत्यु को न देखे कैसे रोका जा सकता है कि पीले पत्ते न देखे कैसे रोका जा सकता है कि कुम्भलाये हुए फूल न देखे लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपने कभी मरता हुआ आदमी नहीं देखा होगा और कभी आपने पीला पत्ता नहीं देखा अभी आपने कुम्भलाया फूल नहीं देखा बुद्धि को उनके बाप ने रोका बहुत मुश्किल से तब भी एक दिन उन्होंने देख लिया आपको कोई नहीं रोके हुए है और आप नहीं देख पा रहे हैं अंतर्दृष्टि नहीं है नहीं तो आप सन्यासी हो जाते यानी सवाल ये है क्योंकि उस ज्योतिषी ने कहा था कि अगर अंतर्दृष्टि पैदा हुई तो ये सनन्यासी हो जाएगा तो जितने लोग सनन्यासी नहीं हैं मानना चाहिए उन्हें अंतर्दृष्टि नहीं होगी खैर एक दिन बुद्धि को दिखाई पड़ गया वे यात्रा पर गए एक महोत्सव में भाग लेने और एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा और उन्होंने तत्कण अपने साथी को पूछा इस मनुष्य को क्या हो गया उस साथी ने कहा ये वृद्ध हो गया बुद्धि ने पूछा क्या हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है उस साथी ने कहा हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी उस साथी ने कहा भगवन कैसे कहूँ लेकिन कोई भी अपात नहीं है आप भी हो जाएंगे बुद्ध ने कहा रथ वापस लौटा लो रथ वापस ले लो साथी बोला क्यों बुद्ध ने कहा मैं बूढ़ा हो गया ये अंतर्दृष्टि है बुद्ध ने कहा मैं बूढ़ा हो गया अद्भुत बात कही बहुत अद्भुत बात कही और वे लौट भी नहीं पाए कि उन्होंने एक मृतक को देखा और बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ सारथी ने कहा ये बुढ़ापे के बाद दूसरा चरण है ये आदमी मर गया बुद्ध ने पूछा क्या हर आदमी मर जाता है सारथी ने कहा हर आदमी और बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी और सारथी ने कहा आप भी कोई भी अपात नहीं है बुद्ध ने कहा अब लौटाओ या न लौटाओ सब बराबर है साथ ही ने कहा क्यों बुद्ध ने कहा मैं मर गया ये अंतर्दृष्टि है चीजों को उनके और छोर तक देख लेना चीज जैसी दिखाई पड़ें उनको वैसा स्वीकार न कर लेना उनके अंतिम चरण तक जिसको अंतर्दृष्टि पैदा होगी वे हिस्ट भवन की जगह खंडहर भी देखे गाजे ऐसी अंतर्दृष्टि होगी वे यहाँ जिंदा लोगों की जगह इतने मुर्दा लोग भी देखेगा इन्हीं के बीच इन्हीं के साथ जैसे अंतरदृष्टि होगी वह जन्म के साथ ही मृत्यु को भी देख लेगा और सुख के साथ दुख को भी और मिलन के साथ वे छोह को भी अंतर्दृष्टि आर पार देखने की विधि है और जिस व्यक्ति को सत्य जानना हो उसे यार पार देखना सीखना होगा की उनकी परमात्मा कहीं और नहीं है जिसे आर पार देखना आ जाए उसे यहीं पर परमात्मा उपलब्ध हो जाता है वे पार देखने के माध्यम से हुआ दर्शन है यहाँ पर इस मंत्र में भी अंतरदृष्टि की बात हो रही है इस कहानी में जो सारी बातें कही जा रही है वह केवल एक रूपक है जरूरी नहीं है कि सभी बात इसमें सत्य ही है किसी को कैसे रोका जा सकता है की वे स्वयं का न देख सके कितना ही आदमी को बाहरी वस्तुओं ऐसी दूर रखा जाए लेकिन उसको उससे कैसे दूर किया जा सकता है कोई कितना ही अमीर हो या कितना ही बड़ा राजा या सम्राट हो वे शरीर जो सर रही है हर समय इसका साक्षात्कार तो करता ही है वे ही ये भली प्रकार से से जानता है जैसा कि महात्मा बुद्धि को बैराग्य का कारण जो बताया जा रहा है इस कहानी में कि उन्होंने वृद्धा को देखा तो उनमें प्रश्न उठा कि मैं भी वृद्धा हो जाऊंगा और रास्ते में वे मृत को देखते हैं तो कहते हैं कि मैं भी मर जाऊँगा इससे पहले वे ये नहीं जानते थे कि वे मर जाएंगे यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर वे जानते क्या थे इसका मतलब है कि उनका दिमाग कार्य ही नहीं करता था वे पागल किस्म के पुरुष थे क्योंकि जैसा कि कहानी में बताया जा रहा है कि उनके पिता को ज्योतिष जी ने बताया कि ये सन्यासी बन सकता है या फिर ये चक्रवर्ती राजा बन सकता है जैसा कि उनके पिताजी ने कहा कि ये चक्रवर्ती राजा बने और उनको चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए है उनके लिए ले एक कृत्रिम संसार की रचना की गयी जहाँ पर कई कली नहीं मुरझाती है गलती यहीं पर हो गई जब कोई कली मुरझाती है तो ही उसमें फल आते हैं अन्यथा फल ही नहीं आएगा जहाँ कोई वृद्धा नहीं होता है युवा बच्चा कोई भी हो उसको यदि स्वयं का संसार का ज्ञान है तो वे वृद्ध के समान है वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती है जिससे उनको मृत्यु का ज्ञान हो सके फिर उनको ज्ञान किसका दिया गया कि क्योंकि जीवन वही रह सकता है जहाँ मृत्यु हो अन्यथा जीवन का कोई मतलब ही नहीं है ये मृत्यु कोई जीवन से बाहरी विषय नहीं है ये जीवन का ही एक किनारा है हर शास के साथ जीवन और मृत्यु का आभास हम सबको होता है ये सभी जीवों को प्रारंभिक ज्ञान के रूप में मिलता है और वह पुरुष आजीवन इसी प्रयास में रहता है कि इस मृत्यु से कैसे बचा जाए क्योंकि इस संसार के सारे गुरु और सारा साहित्य और सारा ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान का आधार भूत सिद्धांत इस मृत्यु के आधार पर ही खड़ा किया गया है जितने पल चेतन पुरुष अपने संकल्प पबल और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति मृत्यु को पीछे धकेलता है उतने ही पल ये जीवन के इस बात को प्राप्त करने में सफल होता है यहाँ ये कहा जाए कि उनको जीवन को उत्सव विलास की ही शिक्षा दी गयी ये भी गलत है क्योंकि भोग विलास भी एक प्रकार की मृत्युगाही संकेत देते हैं। यहाँ इस जगत में जो भी पशु पक्षी या कोई भी प्राणी क्यों ना हो वह कुछ भी नहीं जानता है लेकिन ये अवश्य जानता है कि वह मर रहा है उसका जीवन इसी आधारभूत सिद्धांत पर खड़ा है कि उसको मारना पता है स्वयं को जिंदा रखने के लिए जैसा कि कहा गया है जीव जीवन भोजन अर्थात जीव का भोजन जीव ही है वह तेईस साल के बाद जान पाए कि मृत्यु और वृद्धा अवस्था जैसा भी कोई तत्व इस संसार में है जिसके कारण ही उनकी अंतरदृष्टि जागृत हुई जिसके कारण उन्होंने बैरा क्या संन्यास ले लिया ये बात कुछ पचती नहीं है ये विचार करने जैसा है क्योंकि इस कहानी में बिना सिर पैर की बात कही जा रही है उनको उस महल के भोग विलास में ही मृत्यु का साक्षात्कार हो गया था जिसके कारण ही वे उस ऐसी उपकर वहाँ बाहर भाग गए क्योंकि उनके पिता ने ही उनको अपना कैंडल बना लिया था और उनको वहां भोग विलास के आर में भयानक कष्टों को दिया जा रहा था जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने अधिक सुरमा किस्म के राजा होते हैं वे उतने ही क्रूर होते हैं क्योंकि इस संसार में अपनी क्रता के कारण ही अपने राज्य के विस्तार को बढ़ाने में समर्थ होते हैं ये महात्मा बुद्ध कैसे महाभारत के विनाशकालीन युद्ध के बारे में नहीं जान पाए क्या ये संभव है वैचारिक दृष्टि से मैं नहीं मानता कि वे ही कुछ नहीं जानते थे यद्यपि सत्य तो ये है कि वे इस संसार के बारे में सब कुछ जानते थे उनको ये सब देखकर ही यहाँ का खुन खराब और यहाँ का हर प्राणी एक दूसरे का खून पीने के लिए ही जींद है वे तृष्णा पैदा हो गई। कोई भी बुद्धिमान होगा उसको यही होगा जब उन्होंने ये सब देखा तो उनको ये सब राज्य का जाचा नहीं लगा की उनके वे सरल हृदय के व्यक्तित्व थे उनमे प्रेम मोर करुणा था और सभी जीवों के प्रति जिसके कारण ही वह सन्यास को ग्रहण कर लिया यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आज जैसा क्यों हो रहा है कि यहाँ का कोई बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ संसार का सत्य क्यों नहीं देख पा रहा है इसका मुख्य कारण है कि आज के प्रत्येक मनुष्य को हम मौका ही नहीं देते की उसकी बुद्धि का विकास हो सके ये दुनिया बोध के विकास की विरोधी है ये दुनिया उनके सहयोग में आगे बढ़ती है जो अज्ञान के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उन्ही को हमारा नेता अभिनेता और हर क्षेत्र का अग्रणी बनाया जाता है यहाँ जिस बौद्ध की बात की जा रही है उसके लिए एक सुरम क्रांतिकारी योद्धा किस्म के व्यक्ति की जरूरत होती है जो कष्टों को सहीने के लिए तैयार हो जो अपनी मृत्यु के साथ कदम कदम से मिलाकर चल सके यहाँ प्राय कायर किस्म के ही व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिनको अपना आदर्श मानते हैं वे सारे नकली आदमी है जो वरिजिनल आदमी है उनका कोई साथ ही नहीं देता है उनको ही ये सब मिलकर जहर पिलाते हैं फांसी पर चढ़ाते हैं सरकलम करते हैं फिर भी कभी कभार कोई एक पैदा हो ही जाता है यहाँ मंत्र में जैसा कि परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि तुम आत्मा को पहले ही दिन से जब से तुम संसार में इस शरीर को धारण किया है तभी से इस शरीर में दोष है जिसको तुम धीरता पूर्वक देखकर अपनी बुद्धि से जानकर हमें सर्वथा सम्मान पूर्वक प्राप्त होते हो यहाँ किसी बाहरी संसार की बात नहीं की जा रही है गयन पूर्ण जीवन का आनंद जीवन का रस इस प्रभु के द्वारा ही हम सबको हर पल मिलता है जिसके पास बुद्धि है वे ये सब कुछ समझता है कि यहाँ संसार का सत्य क्या है इसका साक्षात्कार अपने शरीर के माध्यम से ही ये जीव करता है हम कभी भी इस शरीर रूप संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमको अपना स्वयं का ज्ञान न हो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए है वे है बहुत अधिक एकांत और बहुत अधिक शांत किस्म के राजा प्रकृति के लोग ही हुए हैं क्योंकि ये संसार और सन्यास और मुक्ति का जो विषय है वह किसी निर्धन के लिए है नहीं इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह संसार को छोड़कर भाग जाए की उनकी भागेगा ये मन शरीर और इसकी इंद्रिया ही तो समस्या है यही हमें संसार में उलझाती है और यही हमें इस संसार से सुलझाती भी है जब तक ये ये बाहर विषय का चिंतन करती है तब तक ये स्वयं से दूर होती है लेकिन जब इनको उपयोग करने वाली जीवात्मा ये जानती है कि इनके द्वारा जो भी सुख हमें मिल रहा है उससे हमारा दुख कम नहीं हो रहा है यद्यपि वह निरंतर बढ़ रहा है तो वे स्वयं में हिलन हो जाती है और बाहरी विषयों ऐसी वित्णा को प्राप्त हो जाती है